जिज्ञासु जॉर्ज एच ए रे हिंदी यह जॉर्ज है वो कभी अफ्रीका में रहता था वो वहाँ बहुत खुश था जॉर्ज में बस एक ही कमी थी वो बहुत जिज्ञासु था एक दिन जॉर्ज को एक आदमी दिखा वो फूस यानी स्टॉक की बनी एक बड़ी पीली टोपी पहने था उस आदमी ने जॉर्ज को देखा देखने में बंदर कितना अच्छा है उसने सोचा मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा फिर उस आदमी ने अपनी टोपी जमीन पर रख दी जॉर्ज बेहद जिज्ञासु था उसकी हर चीज में रुचि थी वो पेड़ से नीचे उतरा जॉर्ज उस बड़ी पीली टोपी को छूना देखना चाहता था उसने टोपी आदमी के सर पर देखी थी कितना अच्छा लगूंगा मैं इस टोपी को पहनकर जॉर्ज ने सोचा जॉर्ज ने टोपी को अपने सर पर रखा टोपी से जॉर्ज का पूरा सर और मुंह ढक गया टोपी की वजह से जॉर्ज कुछ देख नहीं पाया फिर आदमी ने जॉर्ज को उठाया और उसे अपने थैले में डाला बेचारा जॉर्ज पकड़ा गया फिर टोपी वाले आदमी ने जॉर्ज को एक छोटी नाव में बिठाया फिर वो नाव से उसे एक बड़े जहाज तक ले गया जॉर्ज दुखी और उदास था पर फिर भी बहुत जिज्ञासु था। बड़े जहाज में काफी हलचल थी उस आदमी ने अपना बड़ा, अपना बड़ा थैला खोला जॉर्ज एक स्टूल पर बैठ गया तब उस आदमी ने कहा जॉर्ज में तुम्हें एक बड़े शहर के बड़े चिड़ियाघर में ले जाऊंगा वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा अब दौड़ो और खेलो और कोई शरारत मत करना नहीं तो फंसोगे जॉर्ज ने शरारत न करने का वादा किया पर बंदर जल्दी ही अपना वादा भूल जाते हैं जार्ज की छत पर जॉर्ज को कुछ समुद्री चीले दिखाई दी ये चीले कैसे उड़ती हैं यह जानने के लिए जॉर्ज बहुत कुछ था। अंत में उसने भी समुद्री चीलों जैसे उड़ने की कोशिश की उड़ना देखने में काफी आसान लगा परंतु करते वक्त कुछ और ही हुआ पहले जॉर्ज ने यह किया फिर यह किया कहा है जॉर्ज नाविकों ने इधर उधर देखा अंत में जॉर्ज उन्हें पानी में डुबकी खाता हुआ दिखा वो हाथ पैर मारते मारते एकदम पस्त हो गया था उसे पानी से निकालो नाविक चिल्लाए फिर उन्होंने जॉर्ज को की ओर एक लाइफ बेल्ट फेंकी जॉर्ज ने उसे पकड़ा अंत में वो सुरक्षित जहाज पर वापस आया उसके बाद जॉर्ज ने एक अच्छा बंदर बनने की पूरी कोशिश की अंत में यात्रा खत्म हुई और जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा जॉर्ज ने उन अच्छे नाविकों से गुड बाय कहा उसके बाद पीली टोपी वाला आदमी जहाज से बाहर उतर तट पर आया आदमी शहर में अपने घर गया भरपेट खाने के बाद और पाइप पीने के बाद जॉर्ज को थकान महसूस हुई पलंग पर लेटा और उसे तुरंत नींद आ गई अगले दिन सुबह उस आदमी ने चिड़ियाघर को टेलीफोन किया जॉर्ज ने उस आदमी को टेलीफोन पर बात करते हुए सुना जॉर्ज टेलीफोन से बहुत प्रभावित हुआ कुछ देर बाद आदमी चला गया जॉर्ज बहुत जिज्ञासु था वो खुद टेलीफोन करना चाहता था उसने नंबर मिला है एक दो तीन चार पाँच छः सात कितना मज़ेदार है ये टेलीफोन जॉर्ज ने अनजाने में फायर ब्रिगेड स्टेशन में फ़ोन किया था फायर ब्रिगेड के लोगों ने टेलीफोन करने वाले की खोज की हेलो हेलो उन्होंने कहा पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला फिर फायर ब्रिगेड वालों ने बड़े नक्शे पर मालूम किया कि टेलीफोन कहाँ से आया उन्हें यह नहीं पता था कि यह जॉर्ज की शरारत थी उन्हें लगा कि वहाँ वाकई में आग लगी लगी थी जल्दी जल्दी जल्दी फायर ब्रिगेड के लोग पानी की लाल गाड़ियों में, में घुसे जल्दी, जल्दी, जल्दी। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला कोई भी आग नहीं सिर्फ एक शरारती बंदर उसे पकड़ो उसे पकड़ो वो चिल्लाए जॉर्ज ने भागने की पूरी कोशिश की उसने बहुत प्रयास किया परंतु में पकड़ा गया क्योंकि उसका पैर जेल की कोठरी में बंद करेगी जिससे तुम और कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो फायरमैन जॉर्ज को पकड़कर ले गए और उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया जॉर्ज जेल की कोठरी से निकलना चाहता था खिड़की पर चढ़ा और उसने सीखचों को खींचा तभी एक चौकीदार ने जॉर्ज को देखा चौकीदार जॉर्ज को पकड़ने के लिए पलंग पर चढ़ा पर चौकीदार बहुत मोटा और भारी था पलंग एक तरफ को उठा और बेचारा चौकीदार गिर पड़ा फिर क्या था जॉर्ज बिजली की तेजी से खुले दरवाजे से भागा वो जेल की छत पर चढ़ा कुछ नसीब था जॉर्ज की वो एक बंदर था वो आराम से टेलीफोन के तारों पर चलता हुआ आगे बढ़ा जल्द ही जॉर्ज जेलर के सर पर कूदता हुआ जेल से बाहर निकला वो मुक्त था। जेल के बाहर सड़क पर एक गुब्बारे वाला खड़ा था गैस के गुब्बारे बेच रहा था एक छोटी लड़की ने अपने भाई के लिए गैस का गुब्बारा खरीदा जॉर्ज ने उसे गौर से देखा जॉर्ज हमेशा की तरफ था जॉर्ज को भी एक लाल रंग लाल रंग का गुब्बारा चाहिए था वो गुब्बारे वाले के पास गया और उसने भी एक गुब्बारा लेने की कोशिश की पर एक गुब्बारे की बजाय गुब्बारों का पूरा गुच्छा टूट गया और अगले पल हवा का एक झोंका पूरे गुच्छे को आसमान में उड़ा ले गया अब ऊपर गुब्बारे उड़ रहे थे नीचे उनकी पकड़े था। गुब्बारों के साथ बेचारा जॉर्ज बुरी तरह से डर गया उसने कस कर डोरियों को पकड़ा शुरू में तो हवा बहुत तेज झोंकों में चली पर बाद में हवा शांत हो गई और अंत में हवा बिल्कुल बंद हो गई जॉर्ज अब तक बिल्कुल थक चुका था जल्दी जल्दी वो नीचे आया और थम से जमीन पर गिरा वो एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर आकर गिरा। सड़क पर सब लोग घबरा गए सुना जॉर्ज जब जॉर्ज ने नीचे देखा तो उसे उसका दोस्त दिखाई दिया वही बड़ी पीली टूपी वाला आदमी उसे देख जॉर्ज बहुत खुश हुआ आदमी भी जॉर्ज को देखकर खुश हुआ जॉर्ज खंबे से फिसलता हुआ नीचे आया फिर बड़ी पीली टोपी वाले आदमी ने जॉर्ज को अपने कंधे पर बिठाया, उसने गुब्बारे वाले को पैसे दिए सारे गुब्बारों के, फिर जॉर्ज और वो आदमी एक कार में बैठे और वहां से रवाना हुए वहां से वे सीधे चिड़ियाघर गए वो जॉर्ज के लिए वाकई एक अच्छी जगह निकली